विशेष मेहमान हैं नैनसी गोयल जी जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और आप पिछले कुछ दो दशक से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ परिवार का संभाल करते हुए अध्यात्मिकता को आप प्राथमिकता देते हैं और परिवार को पूरी तरह से अध्यात्मिक बनाया है आपने तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको देख अन्य परिवार जो है दूसरे लोग भी इसे कॉपी कर सकते हैं कि जीवन में या परिवार में सुख शांति आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं कही ना कहीं आपको जो है एक रास्ता अपनाना होगा वो रास्ता है ही आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता में भी ख़ास करके ब्रह्म कुमारी इसका जो सिंपल लाइफस्टाइल है कि गर्ग्रस्त में रहते हुए ईश्वर को आराम से राजयोग करते हुए याद करें और जीवन में सुख शांति पाए तो ये सिंपल जो टेक्निक है इसे समझना और इसे इम्प्लीमेंट करने में हमें बड़ी मुश्किलें होती है कभी कभी हम लोग इसे और ध्यान ही दे देते हैं लेकिन नानसी गोयल जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को समझा अपने लाइफ में अप्लाई भी किया और बहुत ही आनंदमय जीवन जो जी रहे हैं तो वही वही आपको आज सुनने को मिलने वाले हैं तो मैं चाहूँगा की थोड़ा सा आपके अपने बारे में बताइए आपने शादी के पहले जो जॉब वगैरह किया है उसके बारे में भी बताइए हाँ। पूरा नामसी गोयल है और विवाह में हुआ जी और पूरे जीवन में परमात्मा की खोज रहती थी और घर में जैसे पूजा पाठ चलता है तो हम भी खोजते थे कि भगवान कौन है कहाँ मिलेगा कैसे उसको पाया जाता है तो उसके लिए हम व्रत पूजा पाठ बहुत करते थे जी। तो एक बार स्वजन्य से रात को सोते समय सुबह का टाइम कहेंगे वो साढ़े तीन बजे का समय था तो स्वप्न आया एक आकाश में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं उस समय तो हम भगवान यही समझते थे कि कोई दुर्गा जी विष्णु इनका दर्शन होगा मगर वो सब कुछ दिखाई नहीं दिया आकाश में और एक फुलझड़ी की तरह प्रकाश फैलता हुआ वो नजर आया और शायद वही आत्मा की जागृति का समय था तब से ज्ञान उजागर होने लगा और यहाँ फिर हम राजयोग से जुड़े और दो बेटे हैं और साथ में युगल पूरा सहयोग देते हैं मगर शुरू में कुछ तकलीफ़ें हुई बच्चे बहुत छोटे थे एक हुँ, साल हुँ। दो साल का मगर ज्ञान में इतना रुचि इतना इंटरेस्ट था कि और जानने की दिन ब दिन दिन ब दिन रुचि बढ़ती गई बिल्कुल तो बहुत सारे राज भगवान ने खोले जो शायद हम उन्हें आज तक कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़े वेदों में नहीं पढ़े मगर एक एक एक एक चीज़ जैसे, जैसे जैसे जानते गए उसको और एक्सप्लोर करने का मन में उमंग उत्साह आता रहा तो ऐसा हमारा जीवन तब से चल रहा है और बहुत अभी खोज जारी है मगर बहुत कुछ खोज बाबा ने बहुत कुछ राज खोले हमारे जीवन के जी, जी, जी, जी नंसी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आपको आध्यात्मिकता का जो रास्ता है वो एक लाइट दिखाई दिया जिसके वजह से आपको एक विश्वास आपका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और आप इस रास्ते में आगे बढ़ते गए निश्चित तौर पे जब हम लोग रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो जितना सफ़र तय करते हैं उतना एक्सपीरियंस हमारे पास हो जाता है और रास्ता आराम से कटने लगता है तो आइए अब मैं चाहूँगा कि जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो इस ओर आना नहीं चाहते या आने में थोड़ी उनकी दिक्कतें है होती हैं ऐसा क्यों होता है क्या उनके लिए भी कोई सहज मार्ग आप बता सकते हैं या अपना अनुभव के माध्यम से उन्हें इस ओर आकर्षित करने के लिए आप क्या कहेंगे हाँ देखिए कई बार हम आजकल तो मीडिया नेटवर्क ऑनलाइन में सब हम जुड़े हुए हैं बहुत चारों तरफ से इन्फॉर्मेशंस हम लेते रहते हैं जी जी जी, जी. मगर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए नहीं, नहीं, इधर उधर से अगर सुनी हुई बात पर हम विश्वास कर लेते हैं तो बहुत बड़े हम भाग्य को खो सकते हैं उस समय सौजन्य से हमारे साथ भी ऐसा होता था मगर जो ज्ञान को हमने जाना जो हमने कोर्स किया जो जानकारी हमने ली तो उसमें इतनी चीज़ें क्लियर हुई तो इधर उधर से हम सुनते थे कि नहीं क्या ज़रूरत है अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है घर गर ग्रस्त हैं बच्चे हैं उसे संभालो वो तो बहुत ज़रूरी है और सभी को संभालना भी चाहिए वो जिम्मेदारियां भी संभालनी चाहिए और अभी तक संभाल रहे हैं परंतु एक अपनी यात्रा एक अध्यात्म की एक खोज की वो एक प्यास सभी के अंदर शायद सभी में रहती होगी हुँ, कि कुछ खालीपन है वो खालीपन हमारा मेडिटेशन से भरा खुद को जानने से भरा कि मैं कौन हूँ मैं ये शरीर नहीं हूँ एक आत्मा हूँ और वो आत्मा कैसे कार्य करती है कहाँ से आई है और उसका एक अपना लक्ष्य है तो वो जो लक्ष्य मिला उस पर फिर हम आगे बढ़ते रहे और यही लक्ष्य हमारे परिवार में इतना सहयोगी बना उस समय जो बच्चे छोटे थे तो उनको वही संस्कार शुरू से उनसे कैसे पालना है उनको कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं खाना जी, कैसे जी, बनाना है भोजन में कैसे हम खड़े होकर क्या खाएं क्या नहीं खाएं जो आजकल कोई भी नहीं जानता है बिल्कल, हम बिल्कल। ऐसे ही बना लेते हैं कहीं से भी खा लेते हैं तो वो हमारी जो घर में पालना होती है जो हमारा परिवार होता है इत, अनेक प्रकार के प्रश्न लोगों के होते हैं कि घर में लोग आपस में अच्छे से नहीं रहते हैं कोई ग्रोथ करता है तो वो सारा कुछ हमें ज्ञान से हम प्राप्त कर सकते हैं तो बिल्कुल जो बाबा के बच्चे मतलब जो भगवान ने हमको पालने के लिए निमित्त बनाया वो छोटा बेटा जो ऑल इंडिया ओवर ओवर ऑल इंडिया नीट में उसकी सेकंड रैंक आई और एम्स में उसकी नाइंथ रैंक आई अरे तो ये अध्यात्म ने हमको इतना ऊंचाई तक लेकर गया कैसे लेकर गया क्योंकि हम उसको बताते थे कि आप पॉजिटिव शब्द लिखिए एफरमेशंस लिखिए जो परमात्मा में बताते हैं कि आप विजयी बनोगे आप हर क्षेत्र में सफल होगे, तो वही उसको बताते थे और वो रोज लिखता था रात को अच्छा, तो वो सफल हुआ ऑल इंडिया रैंक ओवर नीट में आना तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए कितने लोग लड़ाई लड़ते हैं मगर उसने सहजता से उसे पार किया वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में और दूसरा बड़ा लड़का भी वो भी अपने फील्ड में आगे है बिजनेस कर रहा है और उसने भी इंजीनियरिंग की युगल वो भी बिजनेस में आ गए हैं तो हुँ, परिवार हुँ, एक सुखी परिवार है आजकल लोग बहुत परिवार टूट जाते हैं लोगों के डायवोर्स हो जाते हैं तो अगर वो थोड़ा सा ज्ञान ले ले और समझे कि हमको चलाना कैसे कैसे जिया जाता है तो ज्ञान लेना एक बार देखना तो जरूर चाहिए हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से जिन चीज़ों को समझा और जाना और परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपने शेयर किया और उन्हें सिखाया भी कि कैसे सोचना है कैसे पॉजिटिव रहना है ये आपने बताया निश्चित तौर पे ये शिक्षा शायद ही कोई हमें आज दे पाएगा क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति इन चीज़ों पर नहीं बुक और वर्क स्किल की तरफ ध्यान देता है तो ये अध्यात्म का जो विशेष अमरुत है वो शायद हमें ब्रह्मा कुमारी या ऐसे विद्यालय है जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती बताई जाती हैं, और जिसके प्रैक्टिस से हमारे जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हम कर सकते हैं और जिसका रिजल्ट आपने बताया कि आपका लड़का जो है नीट में एक अच्छे रैंक पे आगे आया है तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अध्यात्म का आशीर्वाद या कहें कि ऊपर वाली की कृपा होती है और उस कृपा को पाने के लिए एक सिंपल तरीका है कि हम उनका धन्यवाद करते रहें हर बार कि आपने हमें आज का दिन दिया है जीने के लिए और आपका आशीर्वाद से ये दिन इतना खूबसूरत इतना अच्छा जा रहा है तो आपका कितना ना हम शुक्रिया करें ग्रेटिट्यूड हमेशा भरता रहे अपने अंदर और हम उसका गुणगान करते रहें तो ये एक बहुत ही यूनिक जो फिलोसफी है ये पढ़ाई है ये एक विद्या है जो हम सभी शायद भूल गए तो चमत्कार, चमत्कार तो सबसे बड़ा था जो दुनिया में सभी को खोज सभी को रहती है चाहे वो किसी भी धर्म का हो कि हम परमात्मा को जाने वो कहा है कौन है कैसे रहता है आगे क्या होगा जिंदगी में हम यहाँ आए क्यों है वो सारा कुछ जो था मेरा क्लियर हुआ हमें पता चला कि हूँ कौन मैं मेरा लक्ष्य क्या है और जीवन में जो अनेक प्रश्न हम दूसरों से जो परेशान हो जाते हैं ये जी जी जी. इसकी गलती है उसने ऐसा किया ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे अनेक प्रश्न समस्याएं सभी के जीवन में जुड़ी हुई हैं वो हम खुद सॉल्व कर पाए किसी के पास किसी गुरु गोसाई के पास जाने की मंदिर में जाते हैं मगर ये भाव लेकर कि शायद मुझे मदद मिल जाए हुँ, हुँ, वो भाव चेंज हो गया अभी हम मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी भावना रहती है और ऐसे लगता है हम भी इनके जैसा बन जाए वो गुण जो उनमें है वो हम में भी आ जाए तो ऐसा हम घर को बना दे जो हम खुद ही ऐसे बन जाए ये सारे भाव अब चेंज हो गए हैं सब कुछ वही चल रहा है गृहस्थ भी वही चल रहा है परिवार भी वही है मगर सोचने का नजरिया बहुत बदल गया ऐसे है ऐसे अनेक अनुभव परमात्मा ने कराए जीवन में जब परेशानियाँ आई मगर उसके साथ का अनुभव किया अभी अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो हम कहीं भटक रहे होते कोई ताबीज पहन रहे होते कोई अंगूठी ले रहे होते <laughs> ये सब चीजें पहले होती थी किसी का आशीर्वाद लेने जाते आज जी, हमें जी, पता है सिर्फ एक याद ही उसका आशीर्वाद है बस प्रेम से उसे याद करें पुकारें तो हमारे सामने वो हाजिर हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल सिमर सिमर सुख पाओ बनवा है ना बहुत ही बढ़िया आपने बताया की आशीर्वाद सिर्फ याद से मिल जाती है और आप जितना प्यार से उस परमात्मा को याद करेंगे उतना ही आपको आशीर्वाद मिल जाएगा तो तो तो अभी लेते हैं हैं एक छोटा सा ब्रेक नंसी जी ब्रेक जी जी मैच होंगे कि में हम लोग गाना गाना सुनते हैं। तो आपका पसंदीदा कोई गीत आप गुनगुनाइए पूरा नहीं हां, अगर कुछ आ, जी, उसकी जी, मुखड़े हम सुनाए सुनेंगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक पुराना गीत है तेरा मेरा प्यार फिर क्यों मुझको लगता है डर मेरे जीवन साथी बता दिल क्यों धड़के रह, रह कर तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर थैंक यू <laughs> चलिए नानसी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है इस गीत का आनंद लेते हैं आप सुनाए है रीड मोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कर रहो 加 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुना और इस गीत को सुनकर शायद आप खो गए होंगे कि जहाँ पर ईश्वर का और आत्मा का अगर मिलन हो जाए तो ये प्रेम अमर हो जाता है और इससे आत्मा चमक जाती है अर्थार्थ निखर जाती हैं सोलह कला से संपूर्ण हो जाती है तो वाई आगे बढ़ते हैं और नानसी जी हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस आध्यात्मिक फिलोसफी को ठीक से समझ के उससे एप्लीकेशंस में लाया है तो निश्चित तौर पे आपको भी ये चीज़ें करनी चाहिए और इसके लिए आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा आपको आधा घंटा रोज अगर आप देते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस आर्ट को करना सीख जाएंगे जब आर्ट आपके हाथ जाएगा तो फिर कभी भी आप कर सकते हैं पूरे दिन में है ना <laughs> तो आइए नानसी जी मैं चाहूँगा कि आज के समय में आज के करंट सिनारों में जिस तरह से समाज की चीज़ें देख रहे हैं हम लोग वो सारी चीज़ें देखकर आपको क्या लगता है समाज में आप सभी को अनुभव होगा जो परिवार में रहते हैं अपने बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल सबके हाथों में है हम्म हम्म हम्म तो शुरू में तो लगता है चलो वो बिज़ी करने के लिए उनको अपने हाथों में दे देते हैं मगर वही फिर हमारा जी का जंजाल बन जाता है <स्थाँगा> वही मोबाइल <मुझागागा। स्थाँगा> फिर हम उनके हाथों से छुड़ाते रहते हैं तो अगर पेरेंट्स माँ बाप अगर उनको बहुत अच्छे वाइब्रेशन दें उनको एफर्मेशन दें डांटें नहीं उनको प्यार दें तो वो इस चीज़ से दूर हट सकते हैं पेरेंट्स करते क्या है उनको डांटते हैं मारते हैं या उनसे वो चीज़ ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं hmm. तो अपनी खुशी वो उसमें ढूंढते हैं कुछ एन्जॉय करने के लिए उसमें ढूंढते हैं रिक्रिएशन नहीं करना चाहते हैं तो पेरेंट्स उनके साथ दिल का बहुत स्नेह रखकर और वो स्नेह शारीरिक स्नेह नहीं हमें परमात्मा ने सिखाया है कि हर कोई एक आत्मा है शुद्ध आत्मा है तो अगर हम सभी घर परिवार में जो भी हमारे बीच रहते हैं अगर हम उनको शुद्ध आत्मा देखें चाहे वो कैसी भी हैं तो ये अपना अनुभव रहा है कि चाहे वो क्रोधी हो, चाहे वो उनमें कोई ईर्ष्या की भावना हो लेकिन अगर हम उनके लिए अच्छा सोचते रहे जिसको भाई जी ने कहा ग्रेटिट्यूड रखें एफरमेशंस रखें तो वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं तो यही आज के ज़माने में कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं ली जा सकती क्योंकि ये नेटवर्क ये मीडिया जो है आधिक ज़रूरत बन गया है मगर उस ज़रूरत के साथ जीते हुए अगर हम उसे लिमिटेशन में रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं वही हमारे लिए वरदान बन सकता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि लाइफ बहुत सिंपल है, है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग खुद उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हुए हैं और सिंपल जीवन है बस सिंपल रहें इसलिए कहा जाता है बड़ों ने कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये आपकी अगर विचार हो ये आपकी भावनाएं अगर आप इसको फिक्स करते हैं एक इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा इस ज्ञान बिंदु को कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हाई थिंकिंग इन देंस उसके लिए कहा गया है जहाँ ईश्वर और ईश्वर के बातों का चिंतन बनन आप अपने मन में रखिए और सिंपल जीजिए है, है ना आराम से जिए जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है उससे आप अपना मैनेज करते हुए आगे बढ़ते रहें तो शायद ये दोनों ये तरीका अगर आप अप्लीकेशन्स में लाते अपनी लाइफ में तो फिर आपका जीवन बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाता है तो चलिए चले नानसीबेन बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आपका एक्सपीरियंस सुनकर फिर से मुझे वो सारी चीज़ें जो हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस याद आते जाते हैं और बड़ा ही आनंदमय जो है समय बीत रहा है तो मैं चाहूँगा जाते जाते एक संदेश एक मैसेज राजस्थान गुजरात और पूरी दुनिया आपको सुन रही हैं उन सभी लेके आप बताना चाहेंगे आज समाज भी और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम शांति से रहें सब आपस में मिलकर रहें और घर घर में शांति हो राम राज्य हो सभी खुशी से रहें तो उसके लिए कोई बाहरी चीज़ नहीं ज़रूरत है हमें अंदर जाना होगा और अंदर के लिए कोई हमें बाहर जाकर कोई तपस्या कोई योग साधना सीखने की आवश्यकता नहीं है जो हमारी ओरिजिनलिटी है हम जो वास्तव में हैं हमारा जो ओरिजन था सिर्फ उतनी छोटी सी जानकारी अगर यहाँ राजयोग के माध्यम से सभी लेते हैं छोटे से लेकर बड़े तक सभी ले सकते हैं तो हर घर में शांति हर घर में स्वर्ग हो सकता है यही संदेश है और मैं खुद भी घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही हूँ और चाहती हूँ आप सब भी इसी तरह से सुख शांति से सभी रहे यही शुभकामना सबके प्रति रखते हुए सबके लिए शुभकामनाएं जी जी जी नानसिबेन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया है जिस तरह से हम सभी चाहते हैं वो चीज़ें जो है राम संसार में हो सरकार भी इसी के लिए प्रयासरत है और हर व्यक्ति चाहता है कि राम हो जाए बस उसके लिए एक आस्था बने रहे और धीरे धीरे हम अपने अंदर अगर बदलाव लाते हैं तो वो सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है तो नानसी बहन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी मंगल कामनाएँ है करते हैं हमारे साथ जुड़कर बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक एक्सपीरियंस को आपने शेयर किया थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति शांति I'm not your enemy. Anusha